तत्र येऽपि सन्ति प्रत्यया ते वस्तुतः चतुर्विधाः सन्ति सर्वमत्र तिलतञ्जुरवत् पृथक्कृत्य द्रष्ट् शक्यते तत्र नास्ति काठिन्यदेशोऽपि आदौ प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च इति अधिकाराः वर्तन्ते अनन्तरं धातुभ्यः प्रत्ययानां विधानम् त्र प्रथमे पादे आद सनादय प्रत्यदमी सनादय ये उच्यच काम्यच क्यूप उनीच इक्ति द्वादश प्रत्यया सन्ति आदौ तत्र एकादश प्रत्ययास्तु सूत्रै उक्ताः क्विब् प्रत्ययः सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब् वक्तव्यः इत्यनेन वार्तिकेन इत्थञ्च द्वादश सनादयः प्रत्यया सना, सनाद्यन्ता धातव इत्य द्वात्रिंशत्तमं द्वा सूत्रं वर्तते तदन्तम् सनादीनां प्रत्ययानां विधानं वर्तते अग्रे स्यतासि ललितो इत्यदारभ्य तस्मिन्नेव पादे सूत्रं वर्तते नवतितमं सूत्रम् कुशिरजोः प्राचां श्यन् परस्मैपदञ्च इत्यन्तं यत् प्रकरणं वर्तते तत्र विकरणप्रत्यया सन्ति विकरणप्रत्यया अपि द्विविधाः सन्ति इत्यनेन स्यतासी लुटो इन सूत्रेण सै प्रत्ययेस प्रत्यये अत्रस्टि लिट लिंग लुट ए लकारा सूता लवती विकरण प्रत्य अ प्रत्यय त अग्रे दिवादिभ्य श्यन् त्वदादिभ्यः शः स्वादिभ्यश्नुः इत्यनेन सूत्रेण ये प्रत्यया विधीयन्ते ते प्रत्यया गणमुद्दिश्य धातूनां ये सन्ति गणा दश गणाः सन्ति धातुपाथ मध्ये पाणिनि धातुपाठे दशस् गणेष् धातव सन्ति विभक्ताः तत्र गणमुद्दिश्य विक्रण प्रत्याया विधीयन्ते तनादि त्रिभ्यः उः अस् प्रकरणे कि अस् प्रकरणे कवल विकरण प्रत्यया विधीये अग्रे धातो वर्तते वर्त अधिकारे ये प्रत्ययाः प्रत्ययाः सी प्रतयाध कृत् प्रत्ये प्रत्य लाक सी अयम अ लादिकारात् प्राक् प्रवर्तते अनन्तरम् तृतीयाध्यायस्य चतुर्थे पादे सूत्रम् वर्तते लस्य तदारभ्य लादेशा विधीयन्ते अथ च लादेशानाम् स्थाने लादेशादेशाः विधीयन्ते सर्वे तिङ्प्रत्ययाः सन्ति ते सर्वे तिङ्प्रत्ययाः इत्थञ्च आदौ सनादयः अनन्तरं विग्रह प्रत्ययाः अनन्तरं कृत्प्रत्ययाः अनन्तरं तिङ्प्रत्ययाः एवं चत्वारो विभागाः वर्तन्ते तृतीयाध्यायस्य एकस्मिन् वर्गे अन्यस्य कस्यचन प्रत्ययस्य व्यामिश्रणं न वर्तते तत्सर्वं तिलतण्डुलवत् द्रष्टुं शक्यते तत्र अत्र इदम् अवधेयम् यो वर्त प्रथमो विभाग यनादय प्रतया विता ते धातुभ्य अ धाधस्त वर्तते अग्रेकनव प्रकरण वर्त तृतीयाध्यादश सनादय प्रतया विधीयन एदश सण अवधेय यहां पर प्रत्यय यदा धातुभ्यो विधीये अथ चातोच्य साधातुक संज्ञा अथवा यक संज्ञा नातुक संज्ञा तिश्साक आर्धाक शेषद्व अत्यये आद प्रथम प्रत्यय वर्त अब गुप्ति गुप् तिच् एते धातवः सन्ति एषां धातुसंज्ञा भवति भूवादयो धातवः इत्यनेन एभ्यः त्रिभ्यो धातुभ्यः सन् प्रत्ययः विधीयते अनेन सूत्रेण अथ च मानवध दानशान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य चतुर्भ्यो धातुभ्यः अपि सन् विधीयते अथ अभ्यासस्य दीर्घो भवति एते सप्त धातवः सन्ति अयम् सन्प्रत्ययः एभ्यो धातुभ्यो विधीयते अथ च अयम् प्रत्ययः सन् तिंशद्भ्यो भिन्नः वर्तते तथापि अस्य सन्प्रत्ययस्य आर्धधातुः संज्ञा न भवति किमर्थम् न भवति यतः अत्र धातोः इति नोच्यते अतः द्वौ सन्प्रत्ययौ स्तः अस्मिन् प्रकरणे अग्रे सूत्रम् वर्तते धातोः कर्मण समान वा अत्र धातो इति उच्यते धातोः कर्मण समान कर्तृकादिच्छायाम् वा अस्मिन्नेव सूत्रे धातोः इति उच्यते धातो इति उच्चार्य अत्र सन्प्रत्ययो विधीयते पूर्वम् यः सन्प्रत्ययः उक्तः गुप्तिचिद्भ्यः सन् इत्यनेन अथ च मान्वध दानशान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य इत्यनेन अत्र धातो इति नान्वेति धातो इत्यस्य अन्वयः अत्र न वर्तते अतः पूर्वोक्त सन् प्रत्ययस्य आर्धातुक संज्ञा न भवति उत्तरत्र यः उच्यते सन् प्रत्ययः धातोः कर्मणः समानकर्त्रिका दीच्छायाम् वा इत्यनेन सूत्रेण अस्य आर्धातुक संज्ञा भवति यदि संज्ञायाः आदौ विज्ञानम् भवेत् यावत् आर्धातुक संज्ञायाः विज्ञानम् न भवति तावत् इदागमस्य अपि न भवति इति आवश्यकम् वर्तते एतत् सर्वम् विज्ञातुम् गुप् अय धातु गोपने अय धा धातु धातुपाठितात्ता लिखित धातुकदक उदय उदत्ता अत आत्में भाषा लिखित वर्त धात उदात्ता उसे धावेट येच उपदेशन दत्ता सूत्रेण अंति यता उदत्ता सात सेदस्ति अनी अस्त विज्ञान भविच मध दान शान उत्ता धातु पाठ मध्ये सेटर यदा सेट धातुभ्य विधीये सप्त धाविध दता पछ्य धाचे अतः्य पे बलादेरा धातुक इलागमो भवदेव किंतुअत्र ज अस्मद विधीये तद इडागमो नतीक्षति्य एवं किमतिगम ये आधातुक नास्ति नत अत्र धाई नोच्य किंतु धाक सामनकृगा सूत्रे यधीये तस् आर्धाक संज्ञा यतीक्षते जुगुप्सते अत्र चिकित्सुपते अगमो नाक संज्ञा विज्ञेय यस्मिन सनादय प्रत्याय विधीयन द्वादश तत्र तधान भाव्य अच प्रत्यादा यधात्क संज्ञा न अ गुप्ते सन्न अथ चंपदान शानभ्यो दीर्घाभ्या सूत्रे विश्व आधातुक संबंध इगमो नो धातुभ्यो विधीये से धाव उदत्ता ते सी सीट ये सी अत्ता त इति विज्ञानं वर्तते धातुपाठस्य अग्रे सुप् आत्मनः क्यच् अनेन सूत्रेण क्यच् प्रत्ययो विधीयते अयं क्यच् प्रत्यया सुप् इत्युक्ते सुबन्ताद् विधीयते न तु धातोः अतः अस्य क्यच् प्रत्ययस्यापि आर्धातुकसंज्ञा न भवति तिंशिद्भ्यो भिन्नो वर्तते तथापि अस्य आर्धातुकसंज्ञा न भवति एवमेव काम्यच् सन् आदौ विहितः आधातुसंज्ञकः नास्ति अनन्तरं विहितः आधातुसंज्ञकः का अस्ति काम्यच् क्यङ् क्यच् क्यच् एते प्रत्यया धातुभ्यो नैव विधीयन्ते अतः एतेषाम् आधातुसंज्ञापि न भवति इति सम्यक् अवधार्यते तृतीयाध्याये सन्ति किंतु धा संबध्य एते एते है संबंधो वर्तन सुबंधन अथ चेय वर्तच्चिच प्रत्यय द्विवध कदाचि धातुभ्यो विधीये कदाचि प्रातिपदेभ्य मुंड मिश्रण लवण व्रतवस्त्रुस्थ्योच्न यद विधीये सेच् प्रत्यय तदा अस्य अतुक संज्ञा नदा आर्धाक नि अंग कार्याल किशनाल श्लोक सोमच वर्म वोन चून चुरादिभ्योंचन यधीयिच प्रत्यय अवप्पील श्लोक सेनालोमच वर्म वोन ू एतेषां धातुसंज्ञा नास्ति एतानि प्रातिपदिकानि सन्ति एतेभ्यो यदा विधीयते निष्प्रत्ययः पाषणिच अस्य आर्धातुकसंज्ञा न भवति किन्तु अयं निष्प्रत्ययः यदा अनेनैव सूत्रेण चुरादिभ्यो विधीयते चुरादिभ्यो धातुभ्यो विधीयते तदा अस्य आर्धधातुकसंज्ञा भवति चुरणिच् अस्य आर्धातुकसंज्ञा अस्ति कथणिच् अस्य आर्धातुकसंज्ञा पाश ऋणि च अस्य आर्धातुकसंज्ञा नास्ति इति विज्ञाय अग्रे प्रवर्तितव्यम् एवमेव ऋणि पुच्छीवरा ऋणि पुच्छीवर् एतेषां प्रातिपदिकसंज्ञा वर्तते न तु धातुसंज्ञा अतः अस्य ऋणिङ् प्रत्ययस्य आर्धातुकसंज्ञा नास्ति किन्तु यदा अयं णिङ् प्रत्ययः कमे रणिङ्ग् इति विधीयते कम् इत्यस्मात् धातोः तदा अर्धा संख्या एवम कन्द्वादि यको धाभ्यो यदा विधीये यत्यय तदा अर्ध धा संख्या किंतु यद कन्द्वादिभ्य प्राप्ति कन्द्वादय द्विधा धातुस प्रातिपाश्च्रे द्वितय प्रके ये सूत्रे ये साधा के प्रत्यय अय युभ्योये अतः अच्छे आधातुक संज्ञा किंड्वादयो द्व यदा कंड्वादिभ्यो धातुभ्यो विधीये तदाधा संज्ञा यद्वादिभ्य प्रातिपिककेो विधीये से तर आर्धा संज्ञा एव कत्यय वर्त हैेके वक्त अय कत्यय प्रातिपदेभ्यो विधीये अस्वे प्रातिपदेभ्यो विवाद अब क्विप्रत्यय आधातुक संख्या नव अग्रेत्सु वर्त ये सूत्रेण विधीयन तर आधा संज्ञा अतः धातुभ्यो ये प्रत्येक सन् यच उणि अथ चीप ए सी ये पंच प्रत्य धातुभ्यो विधीये प्रातिपदेभ्यो विधीये यदा धातुभ्यो विधीये तदा आधातु संज्ञा यदा प्राप्ति के आधातुक संज्ञा नवधार्यम किच धातुभ्यो नातु संज्ञा प्राप्ति सुपात्मच अदमारियम मध्ये ये सी प्रत्येद्यो विधीये तुसा प्रत्याम नास न्येकोप्र प्रत्यय सारधात संयक अग्रे प्रकरण वर्त ये विकरण प्रत्या त्र कतषप दिवादिभ्य श्य स्वादिभ्य शनु तुदादिभ्य शुद्धादि न अथ चिना एक प्रत्यना ष सारधाक सूत्रे संज्ञा अने की प्रत्य अस्करण विकरण संजा ते आधात संजका सियस सिंग अंगे आधातुका अग्रे धाओं वर्त प्रकर तस्मिन तस् प्रकरण कृत् प्रत्य सके इत धात्र उक्त आद धा कर्मण सामन कर्तिक दीछाया अतोच्य अतः सन् प्रत्यय संज्ञा अग्रेसूत्र वर्त धाकाचो हलादे क्रिया समिहारे य अत्र अस् सूत्रे धादेश अवृत्ति वर्त एक अच्छे धाक देश अनेक अं एक सनादीना प्रत्या अथ चग्रे ये सी विकरण संज्ञा प्रत्यां संज्ञा सरा धातुक संज्ञा आधाक संज्ञा व अय अतते तमम सूत्रं यावत् यदि अस्यान् वृत्तिर्न स्यात् तदा एतेषां एतेषां प्रत्ययानाम् आधातुसंज्ञापि न भवेत् अतः अत्र एक एकदेशस्य अधिकारः वर्तते अग्रे तमम सूत्रं वर्तते धातोः अस्य अधिकारः तृतीयाध्याय पर्यतम वर्त अस्कारे प्रत्य अथसा लाधा प्राक वर्तंते ये प्रत्या यतयाना मध्ये नव प्रत्य सक संश साधुक सूत्रेण्वादा साक संा शत्रि शानच चनच शान खश शय शा, अवचक्षे इत्यत्र नव नाम अत्र निपतनाव प्रत्ययाना शिवाद्रिश साधाक साधातुक संज्ञा अनेतया सीअ धाध्ये धा इत्यनयो अधिकारयोर्मध्ये येऽपि प्रत्ययाः सन्ति तेषां सर्वेषां कृत्संज्ञा भवति तेषु एतेषां नव प्रत्ययानां भवति सार्धातुक संज्ञा अन्ये ये विशिष्यन्ते तेषां सर्वेषां भवति आर्धधातु संज्ञा आर्धातुकम् शेषा इत्यनेन सूत्रेण अग्रे तृतीयाध्यायस्य चतुर्थे पादे सब्त सब्त अधिकार सूत्रम म सूत्र वर्तन अंति लतया त्र कृत्सु प्रत्ययु ये सब लतया दश लट लिट् लुट लिट् लिट् लोट लिंग लुंग लिंग एम स्थने तातां झ सा थाम ध्वि महिंग सूत्रेण अषाद आदेश तिंगा विधीयन श सातुक सूत्रे साधा संज्ञा अथ चेषा स्थने लादेश संज्ञा किंग प्रत्यना मध्ये ये सन्ति तिन तिङ्प्रत्ययानां मध्येपि ये सन्ति लिङ्गादेशाः तेषां लिङ्गाशिषि इत्यनेन सूत्रेण आर्धधातुः संज्ञा विधीयते अथ च ये सन्ति लिलादेशाः तिङ्गः परस्मैपदानाम् अनलतु सुस्थलतु स अनल्माः इत्येते नवप्रत्ययाः अथ च आत्मने पदेऽपि भवन्ति ये तजय लिडादेशिच इतन सूत्रेण आर्दधातु संज्ञा अतः ये सी दशल स्थापित ये ईंगा मध्ये लिडादेश अथ च आशीर्लिंगा तिंगा आर्ध धा संज्ञा अज्ञा एवं तिश्स्स धातुक सूत्रेण धातु्यो विज्ञान आद भ अथ चेतुभ्यो यत्य विधातु संज्ञा अस्त अथवा संज्ञा तिश् साधाकुक संज्ञा आर्धातुकम् शेषः इत्यनेन भवति आर्धातुक संज्ञा अथ च लिगाशिषि लिट् च इत्यनेनापि भवति आर्धातुक संज्ञा अथ च छन्दश्च भयथा इत्यनेन सूत्रेण छन्दसि वेदे सार्धातुक संज्ञा अपि भवति अपि भवति यथा दृश्यते प्रयोगः तथैव छन्दसि दृष्टानुविधिर् भवति इति तृतीयाध्याये विहितानाम् सर्व प्रत्यनाज्ञान करीय अथ प्रत्यना मध्ये कसधातुक संज्ञा कसातुक संज्ञे कविवात्धातुक संज्ञा नवल धाभ्यो विधातुक संज्ञा साधातुक संज्ञा धातु उच्चार्य धातुभ्य प्रत्यय विधीएत अथ चले षि अथवादा तथा साधा तृतीयाध्याता प्रत्ययाना विज्ञानम विचारणीय धातुभ्यो विधा सनादय प्रत्य विकरण प्रतया एते कृत्तया अथ प्रत्यारे प्रतया पुनर्विविध साधात संज्ञात संज्ञा नाम मध्ये नशन प्रत्यय सातक प्रतयाना मध्य सी षट प्रत्यात्साह एते ष प्रत्याण प्रतयाना मध्ये सारधातुस अन्े आर्धतुक संज्ञा कृत् प्रतयाना मध्ये नव प्रत्याया सी साधात अर्धाक मध्ये लिदा सी आर्धस आशीर्लिंगा सी आधाक अन्े सब धातु धातुभ्यो नाम, नाम, अग्रे। का वितायाना धाधाको मध्ये भेदा धातुभ्य विधीये से साधा संयक प्रत्यय कशन तदा विचार वर्त आवश्यक यदा यस्मा प्रत्यय विधा क्यों गण से भुआतिगण से अदिगण से जोहोदिगण से दशसु गणेश धातव विभाजिता सातुपाठे तज्ञान भव प्रत्यो भेत साक यदि प्रत्यय भेद आधातुक संय्यकता आर्धाक दृष्टिया मध्य स्थिता सवश्यकता न वर्तुक प्रत्याय यदा दिवधा दिवक्रीडाया तदा दिवादिभ्य शन सूत्रेनो शना भाव्यव कि दिव धास्दी निष्ठा प्रत्यय तुम्ह तीन कोप्र प्रत्यय धातु संयक तदा कसण से अय धातु विचार आवश्यकता नतः धातुपाठ कृते वर्तते साधातुक प्रतते नातुक प्रत्या आधाक प्रत्याम दृष्ट्या सामना अतः साधाक प्रत्याम विधान क्रिय गणना विचारो भवि गे सक प्रत्यम विचारो भव दिवधा शीय से साधाक संयक अत इदम अवश्यमें विचार्यु अयम कसण से अयम धा दिव क्रीडाया दिवाद ग धातु अस्त अतः दिवादिभ्य शन प्रत्यय मध्ये प्रकृति प्रत्यो यद्व अतः दिव शत्रि अनो्य दिव्यू सिद्ध्य किन्तु दिवादेभ्यः धातुभ्यः यदा विधीयते तुमुन् तदा शन् आवश्यकता तत्र न भवति यथा कर्तृर्थे सार्धातुके धातुभ्यः शप विधीयते शपम् बाधित्वा अन्ये विकरण प्रत्ययाः तत्र भवन्ति यदा प्रत्ययो भवति सार्धातुकसंज्ञकः अथ च इत्यपि वर्तते तत्र आवश्यकम् कर्तरी भवत्तुक संजक प्रत्यय धातुभ्यो विधातुक संज्ञक यदा कर्तरी तदा गण विक्ये कर्मी तदाकर प्रत्या तदा सातुके यन सूत्रेर सर्वेभ्यो धातुभ्यो यगतक प्रतय इत सातुक संय प्रत्यय यदा विधीये से धातु्यदम विचारो भव यदा धातुभ्यो विधीएत कशन सा धातु संजक प्रत्यय तदा अय विचारो भेद यदय प्रत्यय कर्तरी विमणिव भाव वि सा धातु संयक कर्तरी विधीयन तदा मध्य बनतेकरण प्रत्य ये गणन उच्चार्य विवादिभ्य तुदादिभ्य स्वादिभ्युच्चार्य विकरण प्रत्य वि ते तदा यद धातुभ्यो विधीये कशन साक्यय कर्तरी किंतु साधाकर्मणि भाव वधीये तदा सर्वे धातु्य ये साधाक किंतु यद विधीये धातु्य कशन आर्धत संज्ञक प्रत्यय किंग संज्ञक कृतसिको वो कस्य गणस्य अयं धातुः इति विचारस्य आवश्यकता न भवति तदा मध्ये गणानाम् एते विकरणप्रत्ययाः अपि न भवन्ति अतः अयमेव भेदो वर्तते उभयोर्मध्ये यदा प्रत्ययः सार्धातुकसंज्ञकः कर्तरि तदा मध्ये भवन्ति गणानां विकरणप्रत्ययाः यदि प्रत्ययः नास्ति सार्धातुकसंज्ञकः तदा न गणस्य आवश्यकता वर्तते न गणानां करण आवश्यकता सच इडागम सचार यदि प्रत्यय आर्ध धा प्रत्ये मध्ये दृश्य से इकार कचिद दृश्य से क्रचि न दृश्य से पथिता पथित्व पथिवा अत्रपत् मध्ये न श्रुयते। अयम इकार कदा भवती, कदा न इति विचार एव विकरण विषय नास्तिक कशन विकल दिवादिभ्यो धातु्यर्त्य प्रत्ययानाम् विकल्पो नास्ति भवन्त्येव विकरणप्रत्यया मध्ये यदा भवति विकल्पाः तदापि तेषां मध्यो यथा यशोनुपसर्गात् इति उच्यते यसति यस्यति शब् भवेत् श्यन् भवे वा भवेत् किन्तु मध्ये विकरणप्रत्ययस्तु भवेदेव किन्तु इदागम कृते नास्ति तादृशम् किमपि एतत् सर्वम् विचार्यम् कदा भवति अयम् इदागमः कदा नव अयमदागम इदं विचारित यदय आधातुक प्रत्या प्रत्यातुक प्रत्या पाणीयाष्टध्याय एक कार्यक्रम वर्त एक प्रकरण एक कार्यम त्रिया सांकते कार्याण व्यामिश्रणम त्र न वर्त अतः एककार्यविषयकम् सर्वम् एकस्मिन् प्रकरणम् अधीत्य विज्ञातुम् शक्यते अष्टाध्याय्याः सप्तमाध्याये द्वितीये पादे वर्तते इडागम प्रकरणम् सप्तमाध्यायस्य द्वितीय पादस्य अष्टमम् सूत्रम् वर्तते नेज वशीकृति इत्यारभ्य अष्ट सप्ततितमम् सूत्रम् वर्तते नेद्वशीकृति इत्यदारभ्य ईज जनोध्वे च इत्यन्तं वर्तते इडागम प्रकरणम् अष्टाध्याय्याम् अस्मिन् प्रकरणे सर्वः इडागमः विचारितः कस्य इडागमो भवति कस्य च इडागमो न भवति इति सर्वम् अस्मिन्नेव प्रकरणे वर्तते भगवता पाणिनिना एकस्मिन् प्रकरणे एकस्य कार्यस्य विचारः कार्य विचार क्रियम लौकिका अथा वैदिकना शब्दागम विषयक वर्त अस्व प्रकरण एक प्रकरण एक कार्य विचार क्रिय अथ चेषी अ तषयक बुद्धव बुद्ध स्पष्ट अथ चंती अतः पानीयाष्टी अध्येतव्या नान्य कस्थ वर्त व्याकर सम्रजान अस्करे एक सप्तति सूत्रगमो निषिध्य है ईडागम विषयक ये पानीय शास्त्रे तकतेमोतीक प्रत किन्वि साधाक प्रकरणे वर्त अक अन्ते वर्तन्ते ई सूत्र ऋदादिभ्य साधा के ईद जनोच साधा के प्रत्ये पर विधीये अतः विचार अ्रीय सूत्रा विहाय यानि यानी सूत्री सड़ागम प्रकरण आर्धाक प्रत्या तचार इदीम आरभ्य ये सन्ति प्रत्यया धातुभ्यो विहिताः आर धातुः संज्ञकाः तेषाम् इडागमो भवति इति नोच्यते भवितुम् अर्हति यथा विक्रमप्रत्ययास्तु भवन्त्येव तथा अत्र न भवति यतः इडागमोऽयम् प्रकृतिम् प्रत्ययञ्च उभयम् आश्रयति अयमदागमो आर्धाकलादेन सूत्रेण बलादीना आर्धाक प्रतयाना ये प्रत्यास आर्धा संजका य धातुक शेषा सूत्रेधा संज्ञा अथ चाद भव यकार वर्जय्वा सर्वा व्यंजना वल प्रत्याहध्य प्रत्यय से भव आर्धातु संज्ञा अथ प्रत्य आदो भवत वल तय वलादि अथ तस्य संज्ञक तबागम योग्यता एव नास्ति अन्यदपि किमपि निमित्तं वर्तते इडागम कृते तदग्रे विचारयिष्यते वलादित्वम् अथ च वर्तते यस्य प्रत्ययस्य आदौ तस्यैव विचारो भवेत् के सन्ति प्रत्ययाः आधातुक ये वलादयः सन्ति अथ च इडागम यतः प्रकल्पित